नारायण नारायण आज का विषय है जहां भगवान का नाम स्मरण वहां सब संतों का निवास जब तक हम संसार से कुछ प्राप्त करने की आशा करते हैं तब तक परमात्मा हमसे निश्चित दूर रहते हैं विषय में आसक्ति रखने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती संसार विषयासक्त है अतः उससे प्रेम करने पर हानि ही होती है विषय से एक रूप होने पर वो छोड़े नहीं छूटता मान अपमान संसार के सुख दुख आदि सबकी जड़ स्वार्थ ही है अभिमान के कारण परमात्मा को भूल जाना जीव का मुख्य लक्षण है सुख दुख विपत्ति आपत्ति ये सब माया और गृहस्थी के ज्वार और बाटा की तरह है जब तक आत्मनिश्चय बिद नहीं जाता तब तक माया नहीं हटती नहीं छूटती अतः हम अब को शक्तिशाली बनाकर माया को हटाएँ जो जो बाहर दिखाई देता है उसका बीज हमी में है एक ही वस्तु ऐसी है जिसे जान लेने से पूर्ण संतोष होता है और वो वस्तु है भगवान जिसमें हम सुख मानते हैं उसी में से दुख उत्पन्न होता है यदि आदमी सही रास्ता ना बोले तो वह नर से नारायण हो सकता है जिसकी आशा करो उसके दास बनना पड़ता है यानी हम उस आशा से बांधे रहते हैं ये दे तो पंच महाभूतों से बनी है इसलिए इसका बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ दृश्य में अपना चित मत रखो अर्थात जो ऊपर ऊपर से दिखाई देता है वह नाश पाने वाला है अतः उसकी आसक्ति मत मत रखो परिस्थिति बंधन का कारण नहीं होती हमारे मन की बनावट कारण होती है भगवान को हम जैसा देखें वैसे ही हमें दिखाई देता है जब तक विषय का त्याग नहीं होता तब तक संपूर्ण राम सेवा नहीं होती हम अपने अत्यंतिक हित को ही अपना यथार्थ स्वार्थ जाने जो अपने में विषय से मुक्त हो गए उन्हीं को सच्चा आनंद प्राप्त होता है जिसके हृदय में प्रेम से निरंतर राम नाम चलता है उसे ही ब्रह्म ज्ञानी कह है सकते हैं संत की सच्ची पहचान है जो द्रव द्रव्य द्वारा की वासना से मुक्त है जो सृष्टि को भगवा आकार देखता है और उससे प्रेम करता है उसके समान महान कोई नहीं होता जो अतिथि अभ्यगत को अन्नदान दे मुख से भगवान का नाम ले हृदय में राम विराजे उसी को महान पुरुष जीवन मुक्त कहते हैं जो संसार की आशा नहीं करता वही राम का दास होता है नाम में ही संत होता है और नाम में ही भगवान है वृत्ति को अत्यंत शांत रखना ही संत संत का मुख्य लक्षण है जहाँ भगवान का नाम स्मरण होता है वहाँ सब संतों का निवास होता है अगरबत्ती जल जाती है लेकिन सुगंध के रूप में बनी रहती है उसी प्रकार रामचरण में जो लीन हो गए हैं वे ही सच्चे अर्थ से जीवन जी रहे हैं जो संतों के चरणों में समर्पित हो जाता है उसके बागी में कोई खमी नहीं रहती संत की संगति भगवान के नाम से सतती है नारायण नारायण